नमस्कार नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप आप सुन सुन रहे रहे हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते विशेष इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मराठी फिल्म एक्ट्रेस डांसर कोरियोग्राफर हमारे साथ है जिनका नाम है मीरा जोशी जी हाँ आज उनसे बातें होगी तो आप सभी के ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से मीरा जोशी का बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा की आपको अभी हमारे सभी लिसनर सुन रहे हैं और पहली बार आपकी आवाज ऐसी रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए बेसिकली uh, मैं रत्नागिरी से बिलोंग करती हूँ रत्नागिरी में एक छोटा सा गांव है आ, असुडे नाम का तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा जो है मेरे पापा बैंक में काम करते हैं बैंक मैनेजर हैं और मेरी मम्मी प्रोफेसर है तो पापा बैंक में होने के कारण हर तीन साल बाद हमारी ट्रांसफर होती थी तो बचपन से मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र मैंने कवर किया है क्योंकि पापा की ट्रांसफ़र होती थी, थी तो मैंने पाँच स्कूल्स बदले हैं और फाइनली मैं फिर पूना में मैंने मेरा एजुकेशन किया कॉलेज का और मैंने जर्मन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया है पूना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है और प्लस ग्योथा इंस्टीट्यूट करके जर्मनी का इंस्टीट्यूट है जो जर्मन भाषा सिखाते हैं तो उनकी तरफ से भी मैंने पूरा डिप्लोमा कम्प्लीट किया हुआ है और तब तक मेरा एक्चुअली कोई ऐसे मानस नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं या फिर मैं डांस फील्ड में कुछ करूं ऐसे कभी मुझे लगा नहीं था या फिर मेरा ऐसा कुछ पैशन नहीं था तब बस मुझे डांसिंग अच्छा लगता था तो बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास में भेजा था मैं भरतनाट्यम सीखी थी बचपन से फिर बाद में पापा की ट्रांसफर होती रही इसलिए मैं अलग अलग जो जो डांस स्टाइल अवेलेबल है उस शहर में तो वो डांस स्टाइल में सीखती गई तो इस तरह मैंने भरतनाट्यम सीखा सात साल कथक सीखा तीन चार साल फिर मैंने लैटिन बॉलरूम स्टाइल सीखी तीन साल वैसे करके काफी सारे काफ़ी सारी स्टाइल सीखी और फिर कॉलेज में जाके मुझे फिर आ, इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का बड़ा मन किया तो मैंने वो शुरुआत की और जैसे जैसे मैं कंपटीशन करती गई मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे लगा की ये जो हॉबी है मैं वो मेरी प्रोफेशन बना सकती हूँ उसको फिर मैंने मुंबई में डांस चाइडी शोज के लिए ऑडिशन देना शुरुआत किया और टू में मेरा पहला डांस रैली शो था डांस खलासद चांद मराठी था वो तो वो ईटीवी मराठी पे आता था तो वो मैंने किया तो वो करने के बाद मुझे लगा कि मैं इसी में करियर बनाना चाहती हूँ ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे घर वाले मुझे तब सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि डांस का करियर जो है वो स्टेबल नहीं है ऐसा उनका मानना था तो इसलिए मतलब मेरे मेरे लिए जो प्यार है उसके कारण ही वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उनको लगा था मैं कुछ सेटल जॉब करूँ मैं जर्मन सीखी हूं तो मैं ट्रांसलेटर बनू पर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उनको थोड़ा झगड़ा हुआ हमारा फिर मैं मुंबई चली आई झगड़ा करके <laughs> थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किया रहने के लिए घर नहीं था पहले एक, अच्छा। एक, एक एक हफ्ता क्योंकि झगड़ा करके आई थी बाद में जैसे जैसे थोड़ा सेटल हुआ सब अच्छा हुआ घर भी सपोर्ट करने लगे क्योंकि काम मैं कर रही थी उनको दिख रहा था की हाँ अच्छा चल रहा है सब बैक टू बात में काम कर रही हूँ कुछ तो ऐसे सब सेटल हुआ फिर बाद में कोरियोग्राफी भी करने लगी जैसे ही डांस किए मैंने मैंने एक छात्रा डांस किए डांस इंडिया डांस डांस महाराष्ट्र डांस फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पे जॉइन हुई बीआईडी में ही डी लिटिल मॉर्म वो सब किया मैंने जलक दिखला जा नजबलिए किया उसके बाद मुझे फिल्म के ऑफर आने लगे असिस्टेंट कोरियोग्राफर के लिए तो मैंने बाजीरा मस्तानी के लिए असिस्टेंट कोरियोग्राफर में काम किया उसके बाद अभी शिमला मिर्ची एक फिल्म आने वाली है जिसमें हेमा मालिनी है राजकुमार राव है रकुलीत है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हेमा मालिनी जी कोरियोग्राफ करने के लिए तो वो भी एक बढ़िया अनुभव था और उसके बाद फाइनली मैं जब डी आई डी एज ए कंटेस्टेंट कर रही थी 2014 में तब मेरे साथ एक हादसा हुआ एक एक्ट करके करते वक्त आ, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ छोटा सा और मेरी पीठ को इंजरी हो गई तो ऐसे नाम है उसका तो मेरा जो हिप बोन थी मेरा जो स्पाइन है वो थोड़ा आगे से रख रहा था क्योंकि उसको जो रिंग है वो थी होल्ड करने के लिए वो टूट गई थी तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इसके बाद कभी डांस मत करना तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जिस चीज के लिए मैं मुंबई आई थी जिस प्रोफे, प्रोफेशन में पर्जी करना चाहती थी अभी वो नहीं कर सकती मैं तो थोड़ा दो तीन महीना मैं डिप्रेशन में थी कि अभी क्या करूँ कुछ दिशा समझ में नहीं आ रही थी तो उसी दौरान मुझे एक मराठी जीवन के लिए ऑफर आई थी उसमें एक डांसर का छोटा सा रोल था बस दो दिन का तो मैंने सोचा वो कर लो अभी तब तक तो मैंने वो किया फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ थोड़ी बहुत जो मुझे अच्छा लग अगर मैं इसमें कुछ और थोड़ा नॉलेज पा सकूँ या थोड़ा उसको ग्रूम करूँ तो शायद मैं इसे भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे वापस पूना जाकर जर्मन नहीं करना था तो मैं ऑडिशन देना शुरुआत कर दिया और तकरीबन दो साल तक मैं ऑडिशन दे रही थी लगातार हर रोज पाँच ऑडिशन दे रही थी और कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था क्योंकि इंट्रोडक्शन से मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है कैसे खड़े रहते हैं ऑडिशन में क्या बोलना होता है किस तरीके से बात करनी होती है किस अप्रोच करना होता है कुछ पता नहीं था की कोई गॉडफादर नहीं है मेरे फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता इंडस्ट्री में जी, जी, जी. तो इस चीज की वजह से वो सीखने के लिए मुझे दो साल लग गए और उसके बाद मुझे काम आना हुआ, उसके फिल्म, सीरियल्स, आ, सब कुछ <laughs> जी जी जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आपने अपने माता पिता के बारे में बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपने जैसे रियालिटी शो बहुत सारे किए है और उनमें जो काम किया आपने जैसे एक मुझे याद है, तालावर, ये मराठी गीत है इस पर आपने काम किया था और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था उस समय तो मैं चाहूंगा कि कुछ रियलिटी शो के अनुभव सुनाइए रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस एक्चुअली सच बोलो तो मेरे लिए कुछ आ, इतना खास नहीं था दो तीन रियाली शो मेरे बहुत अच्छे पहला जो रियालिटी शो था खलासिका वो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा क्यूँकी वो पहला शो था पर बाद में जो पॉलिटिक्स की चीजें होती है वो ज्यादा हो गई मतलब जैसे जैसे आगे गई वैसे समझना नहीं लगा कि पॉलिटिक्स के लिए लोग क्या क्या करते हैं या फिर वो अंदर अंदर की जो बिचिंग चीजें है एनवायरनमेंट नहीं था वहां पे इतनी निगेटिविटी रहती थी नहीं, नहीं। तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे पॉजिटिव लोगों में रहने की बड़ी आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है एनर्जी महसूस होती है तो वो थोड़ी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी और उसी दौरान जब मैं रियालिटी शोज के बाद की बात है जब मैं एक्टिंग के लिए भी ऑडिशन देने लगी तभी तभी भी काफी बुरे एक्सपीरियंसेस आए मुझे जैसे कि अभी एक जगह मैं ऑडिशन के लिए गई थी आदर्श नगर में तो जब नहीं थी तब तो मैं इंडियन सलवार कोट पहन के गई थी तो मुझे वो कास्टिंग डायरेक्टर बोले कि आप वेस्टर्न में ऑडिशन दे दो मैंने बोला ठीक है चेंजिंग रूम कहाँ पे तो वो बोले की चेंजिंग रूम तो है नहीं बट आप इधर ही ऑडिशन रूम में चेंज कर लो बोलिए ठीक है तो मैं चेंज करने वाली थी और तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो हैंडी है वो शायद रिकॉर्डिंग मोड पे हो सकता है तो मैंने जाके चेक किया तो वो रिकॉर्डिंग मोड पे था और तब मैं इतनी मूँफट नहीं थी कि मैं जाके उसको बोलूँ कि ये गलत चीज है और ये ऐसा नहीं हो सकता तो तब मैंने खाली हैंडी का एंगल घुमाया मैंने चेंज किया ऑडिशन दिया मेरा और मैं बाहर आई और मैंने कोऑर्डिनेटर uh, को बोला मेरे की ऐसी ऐसी जगह पे मुझे मत भेजा करो तो उसने बाकी लोगों को बाकी लड़कियों को एक्चुअली सावधान करने के लिए उसने मैसेज डाल दिया ग्रुप पे कि मीरा के साथ ऐसा हुआ तो आप बाकी सब लोग मत जाओ तो वो मैसेज वो कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच गया और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा की मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा तुम्हें इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा और ऐसी काफी सारी चीजें बोलने लगा तो मैं डर गई फिर और मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की बट पुलिस वालों ने बहुत हेल्प की मेरी और वो आदमी जेल में था एक हफ्ते बाद और एक मैं अनुभव सुनाना चाहती हूँ मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी सॉरी uh, एक मीटिंग के लिए गई थी श्री जी होटल में जो देहरी में है और uh, वहाँ पे जाके वो uh, जो कोर्डिटर था वो मुझे बोला कि क्लाइंट आने वाले हैं बस तो मेरे फोन से उनका फोन नहीं लग रहा है तो आपका फोन दे दो प्लीज दो तो मैंने उनको फोन दे दिया मेरा और वो उठे मुझे लगा की कुछ रेंज का प्रॉब्लम या सुना नहीं दे रहा इसलिए उठे वो और वो जैसे ही उठे मेरा फोन दे वो भाग गया और मैं उनके पीछे भागी मेरे फोन के लिए और मेरे घर के पीछे वेटर भागा क्योंकि वो बिल पे नहीं गया था जी बिल्कुल बट मैं उनको चेज नहीं कर पाई वो आदमी भाग गया तो मैं वैसे ही पुलिस स्टेशन आई मैंने मेरा नंबर भी ट्रैक करने के लिए लगवाया और उनका नंबर मुझे लकीली याद था उस दिन तो मैंने उनको उनका नंबर भी ट्रैक करने के लिए लगवाया और वो आदमी मिल गया रात को नौ बजे मेरे हाथ में मेरा फोन था वापस। चेच्चा, चेच्चा। तो ऐसे काफी सारे हुए हैं तो जी <laughs> बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मेरा जोशी जी जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कट्टे मिट्टे अनुभव आम बात है लेकिन इसमें आपने जो एक डेयरिंग दिखाया है और पेशेंट रखा आपने और समझ से काम लिया कानून को आपने साथ लिया और कानून के साथ आप मिलकर इन सारे लोगों को सबक सिखाया ये बहुत बढ़िया काम किया आपने और इसके ज़रिए जो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और जो लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं तो बिना डरे वो सही चीज़ करें और पुलिस को इन्फॉर्म करें कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो इससे हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी और हम अच्छे रास्ते में बने रहेंगे आइए आगे बढ़ते हैं मीरा जोशी जैसे आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट यूथ आर्टिस्ट अवॉर्ड दो में 2017 में ही बुद्धासन जीवन गौरव पुरस्कार मिला आपको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उसके बाद नृत्य कला बेस्ट यूथ आर्टिस्ट अवार्ड भी आपको मिला है और लास्ट में आपको 2011 में जो है अविष्कार पुरस्कार भी मिला है इन सारे पुरस्कार को लेते वक्त या फिर इन्हें पाने के बाद आपको क्या फील हो रहा है जो भी है उसकी फीलिंग शेयर कीजिए <laughs> अवॉर्ड बहुत स्पेशल चीज़ होती है क्योंकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं हमारा जो इतना जर्नी होता है बुरे एक्सपीरियंसेज होते हैं अच्छे एक्सपीरियंसेज होते हैं वो सबका एक जो चीज़ हम बोलते हैं ना कैरी ऑन द केक बोलते हैं ना वो अवार्ड होता है तो मुझे लगता है और अवार्ड जब मिलता है तो बहुत और फूर्ति मिलती है आगे काम करने के लिए एंड इंस्पायर्स मी तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ आ, कुछ हाथ लगा मतलब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ अचीव हुआ ऐसे थोड़ी जो फीलिंग आती है ना वो आता है जी जी जी <laughs> मीरा जोशी जी बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है मुझे भी और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो मैं चाहूंगा की हम लोग ब्रेक में ओल्ड मेलेडीज को सुनाते हैं तो आप भी म्यूजिक लवर हैं संगीत सुनना पसंद करते हैं आपकी हॉबी में है तो मैं चाहूँगा एक आपका पसंदीदा गाना कौन सा है उसके बारे में बताइए मुझे मुगल आजम फिल्म के गाने बहुत पसंद हैं और मुझे प्यार किया तो डरना क्या वो गाना बहुत पसंद है स्पेशली अच्छा मैंने मधुबला की जो बुक पढ़ी है उसमें तो पूरा मुग़ल आजम का कैसे शूट हुआ था क्या क्या, क्या हुआ था तो वो मैंने सब पढ़ा है तो जिस तरीके से वो शूट की थी फिल्म तो मुझे उसके बारे में बहुत जिज्ञासा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एकदम वंडर लगता है कि उस जमाने में ऐसे भी शूट होते थे गाने तो जिस तरीके से मैंने वो जब प्यार किया तो डरना क्या तो वो जो गाना है जो तो जिस तरीके से वो सब काच में वो घूमते दिखती है तो वो शॉर्ट कैसे गया था वो मैंने सब पढ़ा था अच्छा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना तो आ, वो शॉट तो, कैसे लिया था मुझे भी ये कभी-कभी मैं वो देखता हूँ तो काफी सारे जो उन्होंने घूमर जो महल बनाया था तो पूरा कांच का महल बनाया था उन्होंने जो मैंने पढ़ा है अच्छा। तो उसने उन्होंने अच्छा करने के शौक में पूरा उन्होंने काच का बनाया फिर बाद में बनने के बाद उनको लगा की अरे अभी शूट कैसे करे क्यूँकी हर एक सदर से काच है तो कैमराम दिख जाएगा बीच में तो करे क्या तो इसलिए उन्होंने शूट करते वक्त खुद ही कैमरामैन से लेकर कैमरा जो साथ में जो असिस्टेंट रहते हैं सबने वो ड्रेस पहना था जैसे मधुबाला ने पहना था हाँ। और उन्होंने कुछ जो फोकस लाइट जो होता है लाइफ का कुछ उन्होंने थोड़ा जमा करके उन्होंने किया था अच्छा, तो अच्छा। काफी ऐसे अजीब तरीके से शूट किया था उन्होंने और भी मैंने उसमें पढ़ा है की जो डायरेक्टर थे को फील आना चाहिए कि वो सच में राजा है स्पेशली ओरिजिनल डायमंड मोजनी में लगाए थे और जो फूल वाला भी शॉट है जो मधुबाला के गाल पे जो फेता है तो उस शॉट में भी वो फूल स्पेशली कश्मीर से मंगवाया मंगवाया था क्योंकि वो फूल फ्रेश दिखना चाहिए अच्छा दिखना चाहिए अच्छी क्वालिटी का इसलिए तो वो प्लेन से मंगवाया था फूल कश्मीर से ऐसी सब चीजें मैंने पढ़ी है उसमें तो उस जमाने के लोग पागल थे मतलब फिल्म बनाने के लिए जी जी जी और उसमें भी के आसिफ जी जो अपने काम में एक यूनिकनेस लाने के लिए बहुत मेहनत करते थे और पैसा पानी की तरह बहा करते थे ये भी उसने पढ़ा था आसिफ जी के बारे में कि जो मुगल के टाइम जो उनका रोमांटिक शॉट था मधुबाला का और सलीम जी का तो उसने मधुबाला थोड़ी ऑकवर्ड होती थी क्योंकि जो उनके पापा थे मधुबाला जी के तो वो सेट पे हमेशा रहते थे तो उनको जुआ खेलना बड़ा पसंद था तो इसलिए असीफ जी जान के अपने आदमी भेजते थे और इनको बोलते थे कि आप हार जाओ और उनको बिजी करा के रखो इसमें खेलते वक्त ताकि तब तक मैं इतना शॉर्ट ले सकूँ जल्दी से तो ऐसी सब चीजें पढ़ी है मैं तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना जी जी जी चलिए तो अब आपका पसंदीदा जो गाना है उसकी एक लाइन सुनाइए या फिर गाइए <laughs> मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी कोशिश करती हूँ <laughs> जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो तो डरना क्या चलिए आगे बढ़ते हैं और मीरा जोशी का एक पसंदीदा गीत हम अभी सुनेंगे जो अभी उन्होंने गुनगुनाया है आप सुना है रेडियो नाइनटी 90.4 फोर पर विशेष मुलाकात एक्ट्रेस मीरा जोशी के साथ सुनते रहो मस्कर रहो किसी से दुनिया में एक बात मैं तेरे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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मीरा जोशी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं तो मीरा जोशी जी जैसे आज हमारे युवा साथी लड़के हैं लड़कियां हैं जो यंगस्टर हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना हो टी आर्टिस्ट बनना हो फिल्म आर्टिस्ट बनना हो डांसर बनना हो सिंगर बनना हो तो उसमें सफल बनने के लिए क्या करना होगा उन्हें मुझे ऐसे लगता है मतलब जो मेरे एक, मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि जो जब हमारे बैकग्राउंड में जो बॉलीवुड बैकग्राउंड नहीं होता हमारे घर में या फिर फिल्म इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं होता घर पे तो हमें खुद सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं होता तो जिस तरीके से मैं अप्रोच हुई थी इस इंडस्ट्री में मैंने सबसे पहले तो ऑडिशन कहाँ पे होते वो पता नहीं था इसलिए मैंने फेसबुक पे जो पेजेस होते ऑडिशन पेजेस तो वो मैंने लाइक किए थे फॉलो किए थे और उसमें जो ऑडिशन आता है जिसमें जो नंबर्स आते हैं मेल आईडी आता है उसमें मैंने मेरे फोटोज़ भेजना शुरू किया और वैसे ही ऑडिशन मुझे फिर जहाँ पर मैं फिट होती थी।, थी।, थी तो वहाँ पे मुझे वो लोग बुलाते थे ऑडिशन के लिए ऑडिशन जब हम जाते हैं तभी भी इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन में हमारा नाम पता मोबाइल नंबर प्रोफाइल एक्सपीरियंस ये सब बताना पड़ता है और खुद को ग्रूम करना खुद कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि uh, अगर हम खुद पे ही हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है तो हम आगे खुद नहीं कर सकते यहाँ पे डीमोरलाइज करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं जैसे मैं नई नई नई आई थी तब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप कितनी भद्दी दिखती हो इतनी काली दिखती हो और इतनी गंदी दिखती हो आपका कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला आप चले जाओ वापस गाँव में वगैरह तो सब काफ़ी सारी चीज़ें काफी सारे लोग डीमोरलाइज करते हैं बट अगर हम हार्डवर्क करें और हमारे उस असूलों पर डटे रहें तो आई गेस काम बिल्कुल बन सकता है मतलब जी जी फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के लिए अपना खुद का मोटिवेशन जरूरी है ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल और ऑडिशन देते रहना चाहिए हम शॉर्टकट्स अगर इस्तेमाल करने जाए तो वो काफी छोटे टाइम के लिए होता है काफी गलत चीजें भी होती है इंडस्ट्री में काफी लोग लुभाते हैं की अगर आप ये दो तो मैं आपको काम दूंगा वगैरह तो वो सब चीजें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए क्यूँकी काम करने के लिए वो सही तरीका नहीं होगा हम काम क्यों करते ताकि हमें आनंद मिले जो जर्नी भी होती वो भी इंजॉय करनी चाहिए हमें क्या काम मिलने तक की जर्नी जो होती है क्योंकि बाद में जाके वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बड़ा मजा आता है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्ट्रेस एक्टर हैं तो उनमें से कौन सा आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस है हाँ मुझे रेखा जी बहुत पसंद है अच्छा। आ, उनका grace मुझे बहुत पसंद है वो दिखने में तो माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है बट उनका grace उनका स्टाइल आ, वो बहुत ही बढ़िया डांसर है और उनका जो मैंने उनकी भी मैंने बुक पढ़ी है तो उनका जो लाइफ का पूरा जर्नी रहा है वो मुझे काफी इंस्पायर करता है <laughs> रेका जी को सभी पसंद करते हैं रेखा जी बहुत लोगों के दिल पे आज भी राज करती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया उनके बारे में अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा जिसमे नासिर सर थे आ, उनकी जो फिल्म थी इजाजत वो मुझे बहुत पसंद आई थी एक्टिंग उनका जो गाना है सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो वो मुझे बहुत पसंद है उनका गाना आ, तो उनकी मुझे पसंद है मैं बेसिकली तो बहुत, बहुत एकदम बहुत ही है। like <laughs> मीरा जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आती है और खास फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा टेंस रहता है तनाव रहता है और ऐसे समय में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं और कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं मुझे लगता है घर वालों का सपोर्ट होना हमारे दोस्तों का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ऐसी सारी चीजें आती हैं तो अपने अगर साथ हो तो हम उस चीज से भी निकल जाते हैं मुझे लगता है और मेरे घरवाले अभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सपोर्ट करता रहेगा आई डोंट नो मतलब पर मेरे घरवाले मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं अभी मेरे मम्मी पापा फिलहाल पूना में रहता है जॉब की वजह से मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ तो अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए अगर मैं रात को उठ के बारह बजे भी कॉल करूं मेरे दोस्त यहाँ पे आते हैं मुझे हेल्प करने के लिए तो मुझे लगता है कि एक टीम होना बहुत ज़रूरी है जो हमें मॉरल सपोर्ट दे और खुद को भी ऑब्वियसली उतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अगर हमारा पैशन उतना स्ट्रॉन्ग हो हमारा एम उतना क्लियर हो गोल उतना क्लियर हो तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया ऐसे वक्त परिवार का मॉरल सपोर्ट अगर मिलता है तो वो बहुत खुशी देता है हमें सुख देता है शांति देती है और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा जैसे परिवार वालों की बात चल रही तो परिवार में कौन आपको बहुत ज्यादा पसंद है आ, मेरा बड़ा भाई भी है बट मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ मेरी मम्मी के अच्छा, अच्छा, आ, मैं मेरी मम्मी से सारी चीजें शेयर करती हूँ सारी मतलब सारी मतलब आज तक मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपा है तो मम्मी का मैं फ्रेंड ज्यादा है और वो मेरी जनरेशन में आके मतलब मुझे समझ सकती है ऐसा नहीं जो जनरेशन गैप होती है यूज़ुअली मेंटल तो जनरेशन भी गैप होती है वो भी दिक्कत देती है काफी बार क्योंकि हमारे पेरेंट्स कुछ अलग सोच अलग जमाने के हिसाब से सोचते हैं तो उसमें भी जनरेशन गैप के हिसाब से क्लैशेस होते हैं बट अम, मैं लकी हूँ कि मेरी मम्मी टुडे जनरेशन के हिसाब से अ, सोच के मुझे हेल्प करती है मुझे सपोर्ट करती है और बहुत ओपन माइंडेड है मुझे मम्मी को आप याद किया जैसे की कि आप अपनी को माँ से ज्यादा दोस्त समझते हैं दोस्त मानते हैं और अगर उनके लिए एक गाना इस शो के माध्यम से डेडिकेट करना चाहो तो कौन सा गीत अभी आपको याद आ रहा है ये दोस्ती हम कभी नहीं टूट मम्मी के लिए भी दोस्ती का गाना गाऊंगी ज्यादा क्योंकि वाला गीत है जो आपने अपनी मम्मी के लिए याद करा है तो आपकी मम्मी स्मिता जोशी अगर सुन रहे हैं तो रेडियो मधुबन की ओर से आपको बहुत सारा प्यार नमस्कार बधाई बहुत बहुत खुशिया और मीरा की ओर से आपके लिए ये गाना सुनते रहो मुस्कराते रहो I'm a girl. नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच मीना जोशी जी एक और बात जैसे कि जीवन के सफर में बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं कई लोगों से हम मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सभी लोग हमारे लिए बुरा नहीं सोचते बहुत ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं हमारे लिए मोटिवेशन देते हैं हमें मोटिवेट करते हैं हमें इंस्पायर करते हैं तो स्कूल कॉलेज या फिर आपके जॉब सेक्टर में ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है उनके बारे में बताइए मेरी मैं जब मुंबई में आई तब मुझे सपोर्ट करने के लिए दो लोग हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती और जिनको मैं जितना थैंक यू बोलू उतना कम है एक है वैभव देसाई करके मेरा जो दोस्त है बट वो पिछले ही साल गुजर गए एक ट्रक एक्सीडेंट में तो उनको मैं अभी इसी बहाने याद करना चाहूँगी और उन्होंने मेरे लिए मुझे जितना सपोर्ट किया है मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने किया होगा और अभी सागर मोरे करके एक और दोस्त है जो फिलहाल प्रोड्यूसर है लाइन प्रोड्यूसर है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में काम करते हैं वो तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्या सही है क्या गलत है कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहिए कौन सा नहीं चुनना चाहिए और कौन सही है कौन गलत है सारी सारी चीजों में वो मुझे हेल्प हेल्प कर आउट करते हैं और मेरी मम्मी के भी काफी अच्छे दोस्त बन गए वो अच्छा। तो तो जी जी बिल्कुल ये दो लोग हैं इंडस्ट्री के जो मुझे काफी सपोर्ट किया उन्होंने और उनको जितना थैंक यू बोलू उतना कम है ऐसा मुझे लगता है और कॉलेज या स्कूल में किस टीचर से आपको मोटिवेशन मिला हो टीचर मुझे जहाँ से मैं लैटिन अमेरिकन सीखी थी एवा मारिया चेरू उनका नाम है मेरी टीचर का और जब मैं उनके पास सीखती थी तब वो सेवेंटी फाइव ईयर्स की थी और वो फिर भी खुद सिखाती थी, थी वो पोलैंड से है बेसिकली तो वो खुद सिखाती थी, थी और उनकी उम्र में भी वो इतना बढ़िया डांस करती थी तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है और पहले मैं काफ़ी कॉलेज के समय में काफ़ी टॉम्बॉय लड़की थी तो ऐसे ज़्यादा लड़कियों वाले ड्रेस पहनना या फिर ऐसे लड़कियों वाली हरकतें करना ज़्यादा मुझे नहीं जमता जम, जम जम था बट जब मैं उस क्लास में जाने लगी तब उन्होंने मुझे काफ़ी सुधारा मुझे का भी मैनर्ज एटीट्यूड सिखाए और uh, रहन सहन मेरा काफी सुधरा उन्होंने तो uh, उनका भी काफी सारा क्रेडिट है मतलब आज मैं जो कुछ uh, हूँ जितना कुछ थोड़ा बहुत कर पाई हूँ वो उनकी वजह से भी बिल्कुल है फॉर श्योर <laughs> जी चलिए मीरा जोशी जी आपने बहुत लोगों को याद किया है और याद करना भी चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं हमें इंस्पायर करते हैं तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे बस अपने आप पर भरोसा रखिए और कुछ भी नामुमकिन नहीं थैंक यू सो मच मीरा जोशी जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए और आपकी बातें सुनकर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला और इस तरह फिर फिर मिलते रहेंगे आपको रेडियो मधुबन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ सलाम नमस्ते थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा ये इंटरव्यू जो आपने सुना इसका सारा श्रेय संदीप बोयत जी को जाता है जिन्होंने कहा अगर आप टेलीफोन से इंटरव्यू लेते हैं तो मैं नंबर दे सकता हूँ आप उनसे बात करिए और अगर वो रेडी है तो आप कीजिए तो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ और फिर से एक बार मीरा जोशी को सलाम नमस्ते थैंक यू सो मच रेडियो नाइन्टी में मुझे बुलाने के लिए और आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच्लीव श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और जाते जाते मेरा जोशी के लिए एक खूबसूरत गीत सुनते रहो मस्कर रहो सुन के चले आए हैं अब दवा दे हमें या तू दे जहर तेरी महत्व में, में ये दिल जले आए हैं एक ऐसा मेहमान पर देसान कर दे दुआएं, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए